श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निन्यानवे 19 अक्टूबर अठारह सौ समाज तथा ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन श्री रामकृष्ण डुबकी लगाओ ईश्वर को प्यार करना सीखो उनके प्रेम में मग्न हो जाओ देखो तुम्हारी उपासना सुन रहा हूं परंतु तुम ब्राह्म समाज वाले ईश्वर के ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों करते हो हे ईश्वर तुमने आकाश की सृष्टि की है बड़े बड़े समुद्र बनाए हैं चंद्रलोक सूर्य लोग नक्षत्र लो, यह सब तुम्हारी ही रचना है इन सब बातों से हमें क्या काम सब आदमी बाबू के बगीचे को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कैसे सुंदर पेड़ उसमें लगे हैं फूल झील बैठक खाना उसके अंदर तस्वीरों की सजावट ये सब ऐसे सुंदर हैं कि इन्हें देख लोग दंग रह जाते हैं परंतु बगीचे के मालिक की खोज करने वाले कितने होते हैं मालिक की खोज तो दो ही एक करते हैं ईश्वर को व्याकुल होकर खोजने पर उनके दर्शन होते हैं उनसे आलाप भी होता है बातचीत होती है जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ सत्य कहता हूँ उनके दर्शन होते हैं यह बात मैं कहता भी किससे हूँ और विश्वास भी कौन करता है क्या कभी शास्त्रों के भीतर कोई ईश्वर को पा सकता है शास्त्र पढ़कर अधिक से अधिक अस्थि का बोझ होता है परंतु स्वयं जब तक नहीं डूबते हो तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते डुबकी लगाने पर जब वे खुद समझा देते हैं तब संदेह दूर हो जाता है चाहे हजार पुस्तकें पढ़ो हजार श्लोकों की आवृत्ति करो व्याकुल होकर उनमें डुबकी लगाए बिना उन्हें पकड़ न सकोगे कोरे पांडित्य से आदमियों को ही मुक्त कर सकोगे उन्हें नहीं शास्त्रों और पुस्तकों से क्या होगा उनकी कृपा के हुए बिना कहीं कुछ न होगा जिससे उनकी कृपा हो इसलिए व्याकुल होकर उद्योग करो उनकी कृपा होने पर उनके दर्शन भी होंगे तब वे तुम्हारे साथ बातचीत भी करेंगे सब जज महाराज उनकी कृपा क्या किसी पर अधिक और किसी पर कम भी है इस तरह तो ईश्वर पर वह में दोष आ जाता है श्री राम कृष्ण यह क्या घोड़े में भी घ है और घोसले में भी घ है इसलिए क्या दोनों बराबर हैं तुम जैसा कह रहे हो ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी वैसा ही कहा था कहा था महाराज क्या उन्होंने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम मैंने कहा विभू के रूप से तो वे सबके भीतर हैं मेरे भीतर जिस तरह हैं एक चीटी के भीतर भी उसी तरह हैं परंतु शक्ति की विशेषता है अगर सब आदमी बराबर होते तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर यह नाम सुनकर हम लोग तुम्हें देखने क्यों आते क्या तुम्हारे दो सिंह निकले हैं सो बात नहीं तुम दयालु हो पंडित हो यह सब गुण तुम में दूसरों से अधिक है इसीलिए तुम्हारा इतना नाम है देखो ना, ऐसे आदमी भी हैं जो अकेले सौ आदमियों को हरा दे और ऐसे भी हैं कि एक ही के भय से भाग खड़े हों अगर शक्ति की विशेषता न होती तो लोग केशव को इतना मानते कैसे गीता में है जिसे बहुत से आदमी जानते और मानते हैं चाहे विद्या के लिए हो या गाने बजाने के लिए लेक्चर देने के लिए या अन्य गुणों के लिए निश्चय पूर्वक समझो उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है ब्राह्म भक्त सब जैसे ये जो कुछ कहते हैं आप मान लीजिए श्री राम कृष्ण ब्रह्म भक्त से तुम कैसे आदमी हो बात पर विश्वास न करके सिर्फ मान लेना कपट आचरण देखता हूँ तुम ढोंग करने वाले हो ब्रह्म भक्त लज्जित हो गए